माँ की बातें सरयू बाला देवी एक अगस्त 1918 आज दर्शन करने जाकर सुविधा हो जाने से माँ के साथ बहुत सी बातें हुई परंतु सारी बातें मठ के सन्यासी संतानों के विषय में ही हुई संभवतः प्रेमानंद स्वामी जी का देह त्याग हो जाने के कारण ही उनके मन में बारंबार संतानों की ही बात उदित हो रही थी इसीलिए उन्हीं का प्रसंग उठाकर माँ ने कहा बच्चों में ठाकुर की परीक्षा लेने के बाद ही त्याग किया वरहनगर मठ में जब वे लोग थे तो आहा निरंजन आदि सब ने कितने ही दिन आधे पेट खाकर ही ध्यान जप करते हुए समय बिताए थे एक दिन सब ने कहा अच्छा हम लोग जो ठाकुर के नाम पर सब छोड़ छाड़ कर आए हैं देखें कि उनका नाम लेकर पड़े रहने से वे खाने को देते हैं या नहीं सुरेश बाबू के आने पर कुछ कहा नहीं जाएगा भिक्षा आदि भी कोई करने नहीं जाएगा इतना कहकर सब चादर ओढकर ध्यान में लग गए पूरा दिन बीत गया रात भी काफ़ी हो गई तभी सुनने में आया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है पहले नरेंद्र उठकर बोला दरवाज़ा खोलकर देख तो कौन है पहले देख कि उसके हाथ में कुछ है या नहीं आहा खोलते ही देखा कि लाल लाला बाबू के मंदिर गंगा के किनारे स्थित गोपाल भवन से अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेकर एक व्यक्ति आया हुआ है। यह देख ठाकुर की दया का आभास पाकर सभी परम आनंदित हुए तत्काल उठकर ठाकुर को भोग राग देने के बाद उस रात के ही समय सबने प्रसाद पाया ऐसे ही और भी कितनी बार हुआ है सिंथी के वेणीपाल के घर से भी एक बार इसी प्रकार पूरियां आई थी अब तो लड़के बड़े सुख से हैं आह नरेंद्र बाबूराम आदि सब कितना कसर उठा गए हैं इस समय के तुम्हारे महाराज मेरे राखाल को भी कितने ही दिन भात का हंडा माँजना पड़ा है एक बार नरेंद्र गया काशी की ओर जाते समय दो दिन बिना खाए ही एक पेड़ के नीचे पड़ा था थोड़ी देर बाद उसने सुना कि कोई उसे पुकार रहा है फिर देखा कि एक व्यक्ति कुछ पूरियां तरकारी मिठाई और एक घड़ा ठंडा जल लाकर उसके सामने रखते हुए कह रहा है राम जी का प्रसाद लाया हूं, ग्रहण कीजिए नरेंद्र बोला मेरे साथ तो तुम्हारा कोई परिचय नहीं है तुमसे भूल हुई होगी और किसी को देने के लिए कहा गया होगा उस व्यक्ति ने विनती करते हुए कहा नहीं महाराज आपके लिए ही यह सब लाया हूँ दोपहर को मैं सोया हुआ था देखा कि सपने में कोई कह रहा है जल्दी उठ अमुक पेड़ के नीचे एक साधु है उन्हें खाना दिया उसे स्वप्न समझकर मैं उठा नहीं और करवट बदलकर सो गया तब ये मेरे शरीर को धक्का देते हुए बोले मैं उठने को कहता हूँ और तू सो रहा है जल्दी से जा तब लगा कि यह मिथ्या स्वप्न नहीं है राम जी ही हुक्म कर रहे हैं इसीलिए यह सब लेकर दौड़ा आया हूँ तब नरेंद्र ने इसे ठाकुर की दया समझकर वह भोजन ग्रहण किया एक बार और ऐसा ही हुआ था तीन दिनों तक पहाड़ में घूमते घूमते भूख में नरेंद्र की मुरछा जैसी हालत हो गई थी उसी समय एक मुसलमान फकीर ने उसे एक ककड़ी दी उसी को खाकर उसके प्राण बचे अमेरिका से लौट नरेंद्र ने अल्मोड़ा की एक सभा में एक किनारे उस मुसलमान को खड़ा देखकर वह उठा और उसका हाथ पकड़कर सभा के बीच में लाकर बैठा दिया सबने कहा यह क्या तब नरेंद्र बोला यह मेरा प्राणदाता है यह कहकर उसने वह घटना सबको बताई उसे रुपये भी दिए थे वह किसी भी हालत में लेने को तैयार न था कहने लगा मैंने ऐसा क्या किया है कि रुपये दे रहे हैं परंतु नरेंद्र भला कहां सुनने वाला था बलपूर्वक दे दिया